करे ये महाराज ब्रह्मा जी आश्चर्य चकित सब के सब जहाँ के तहा रह गए जो जड़ थे वो चेतन हो गए और जो चेतन थे सो जड़ हो गए सारी प्रकृति में भगवान ने ओंकारार्थ मुदीर विजय थे बंसी निनादो हो इस सावरे शिशु ने ऐसी बांसुरी बजाई कि ओंकार का जो समग्र अर्थ है वो प्रकट हो गया सारी वृत्तियां पर ब्रह्म परमात्मा के साथ नृत्य करने लगी और सभी को अपने अंदर परमानंद का अनुभव होने लगा जो गोपियों ने ये गीत सुना महाराज सो उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलन की तीव्र आकांक्षा का उदय हुआ नारायण गोपियों के हृदय में ऐसा प्रेम है ऐसा प्रेम है कि नारायण उद्धव आदि जो हैं वो भी चाहते हैं कि वैसा प्रेम हमको मिले अब नारायण गोपियों से कोई पूछे कि क्यों गोपियों तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है तो गोपिया कहती थी अरे बाबा हम लोग क्या जाने कि प्रेम नेम क्या होता है हम तो गांव की गवार हैं हमारे हृदय में तो काम ही काम है ये महाराज भक्त की भाषा में प्रेम को काम बोलते हैं असल में ये काम नहीं है ये तो शुद्ध प्रेम है और ये तो ब्रह्म ज्ञान होने पर भी दुर्लभ है सो so, नारायण श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि है उन्होंने सुने है सो सब की सब एक दूसरे से कोई सलाह किए बिना और एक दूसरे को देखे बिना बताए बिना सब की सब ज्यों की त्यों श्री कृष्ण की ओर जैसे नदी बह चले यथा नदीहा चंदमाना समुद्रे अस्तंग जैसे नदिया जो हैं वो बहती हुई समुद्र में जाकर मिलती हैं वैसे श्री कृष्ण रूप समुद्र से मिलने के लिए सब ये गोपियों की जो नदिया हैं ये बह चली महाराज और जगऊ कलम वाम मनोहरम श्री कृष्ण ने वो कल वो क्लीम नारायण श्री कृष्ण के मंत्र में एक क्लीम नाम का बीज होता है क्लीम रूप बीज होता है उस क्लीम का अर्थ होता है आप मेरे सुख हैं आप मेरे जीवन हैं आप मेरे बल हैं और आप मेरे प्यारे हैं ये क्लीम एक ही शब्द का ये अर्थ होता है सो जो भगवान के मंत्र का जप करते हैं वो इसको जोड़ते हैं गोपाल तापनी के अष्टादशाक्षर मंत्र में भी ये बीज है नारायण यही बीज श्री कृष्ण ने जगऊ कलम कल और वाम दृशा ई है नारायण और बिंदु बीज बासुरी में बजाया की सबके हृदय में भगवान के प्रति कामना का उदय हो जाए सो महाराज गोपियों ने जो जैसी थी अपना सब छोड़ दिया जो धन अर्थ संबंधी काम कर रही थी गाय दुह रही थी और जो भोग संबंधी काम कर रही थी पति की सेवा में थी जो धर्म संबंधी काम कर रही थी नारायण पति की सेवा कर रही थी गुरुजनों की सेवा कर रही थी दया माया कर रही थी बच्चों की सेवा कर रही थी सब छोड़ छाड़ करके और श्री कृष्ण से मिलने के लिए जैसे एक विरक्त संन्यासी वैराग्य होने पर जदह रे वरजेत तदह सन्यास लेकर के जहाँ दृढ़ वैराग्य हुआ निकल पड़ता है वैसे गोपिया जो हैं वो अभी शश्रुख प्रियम सर्वाहा नारायण समुद्र में व निम्नगा सबकी सब अभिसारिका बन करके एक प्रियतम से मिलने के लिए चल पड़ी अब जब नारायण कोई कोई ऐसी भी थीं कि जिनका अभी देह भाव या संस्कार मिटा नहीं था उनको उनके घर वालों ने बड़े बूढ़ों ने महाराज रोका भाइयों ने और पिताओं ने और पतियों ने जो घर में थे उन्होंने रोका परंतु उन्होंने किसी के रोकने से भी रुकने का नाम नहीं लिया एक कोई गोपी ऐसी थी जो महाराज रुक गई कैसे रुकी आ, का ऐसा बंद किया उसके पति ने घर में कि एक चिड़िया के निकलने भर की भी जगह उसमें नहीं थी अलब्ध बीनिर्ग बे हे पक्षिणा निर्गम बी निर्गम अलब्धो निर्गमो जा शाम ताहा अब वो तो रुक गयी महाराज सो क्या हुआ कि उनका स्थूल शरीर तो रह गया घर में और भाव मय शरीर से वे भी श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और नारायण वहां जा करके श्री कृष्ण को चारों ओर से उन्होंने घेर लिया अब राजा परीक्षित के मन में शंका हो गई महाराज ये कैसा है ये तो गुणमयी वृत्ति है इनको निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति कैसे हुई पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि देखो जब भगवान निर्गुण ब्रह्म रूप में रहते हैं तब की बात दूसरी है और जब वो अवतार लेकर के आते हैं तो जैसे कोई बादशाह दौरे पर निकले और सबसे मिले सबकी सुने वैसे ये भगवान का अवतार जो है वो तो सबसे मिलने के लिए सबसे सुनने के लिए है उसमें ये शर्त नहीं है कि जब वृत्ति निर्गुण हो तब परमात्मा से एक हो सो पहले ही मैं बता चुका हूं कि सुपाल के मन में द्वेष था वो भी श्री कृष्ण से एक हो गया तुम शंका क्यों करते हो जैसे कैसे भी यदि श्रीकृष्ण के साथ प्रेम हो जाए काम से क्रोध से लोभ से भय से मोह से तो नारायण उसका कल्याण हो जाता है ये गोपिया तो प्रेम से जा रही हैं श्री कृष्ण के पास इनके कल्याण में शंका ही क्या है अब महाराज जब ये श्री कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने कहा कि जरा ये भी देखना चाहिए कि इनके हृदय में जो प्रेम है वो जाहिर हो जाए कैसे जाहिर होगा तो बोले कि जाहिर करना तो जरूरी है क्यों कल लोगों को मालूम पड़े कि भगवान से कितना प्रेम होता है अर्थ धर्म काम मोक्ष का परित्याग करके अपने प्रियतम से प्रेम होता है और गोपियों में ऐसा ही प्रेम है ये बात लोगों को मालूम पड़ जानी चाहिए सो महाराज श्री कृष्ण ने मना कर दिया पहले तो मैं कहा कि स्वागत है तुम लोग बंद देखने के लिए आई हो कि ब्रज में कोई उपद्रव हो गया है या मेरे प्रेम से आई हो देखो यदि प्रेम से आई हो तो ये उचित नहीं है तुम्हें धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए तुम्हारे जो संबंधी हैं उनकी सेवा करनी चाहिए लौट जाओ यहाँ से गोपियों ने देखा कि ये हमारे प्रियतम श्री कृष्ण उल्टा क्यों बोल रहे हैं इनके बुलाने से तो हम इनके पास आई हैं और अब कह रहे हैं कि लौट जाओ सो उन्होंने नारायण देखा कि श्री कृष्ण तो धर्म का पक्ष पूर्व मीमांसा का जो पक्ष है कि मनुष्य को अपने अपने धर्म में ही निष्ठावान रहना चाहिए उन्होंने गोपियों ने उत्तर मीमांसा का पक्ष लिया कि नहीं मन में जब वैराग्य होए और भगवत प्राप्ति के लिए तीव्र जिज्ञासा होए तो नारायण तो सर्व त्याग जो है वही उपनिषद प्रतिपाद्य है अब महाराज श्री कृष्ण तो पड़ गए पूर्व पक्ष में वो तो हो गए मुद्दे और गोपियाँ जो हैं वो मुद्दालय हो करके वो जवाब देने लगीं नारायण उनकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे और पाओ से अंगूठा पाओ के अंगूठे से धरती खोद रही और शरीर उनका सूख गया होठ सूख गया सोच विचार करके उन्होंने बताया कि हम तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ करके आई है और जो तुम कहते हो कि संसार में संबंधियों से प्रेम करना चाहिए वो तो अनेक से राग न होए इसी के लिए तो है ना तो हमारा तो वो राग तुम्हारे प्रति है और ये हमारे हृदय में है तो तुमने ही आग लगाई है अब तुमको ही बुझाना पड़ेगा और अ, जब से हमने तुम्हारे चरणों का स्पर्श किया है तब से हमको दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता है हमारे ऊपर कृपा करो क्योंकि हम तो सब कुछ छोड़कर के यथ नारायण सब कुछ छोड़कर के हम तुम्हारे चरणों में आए हैं अब लौटने वाले नहीं हैं। ये तुम्हारा सुंदर रूप ये तुम्हारी बंसी ध्वनि ये तुम्हारी महिमा ये तुम्हारा गुणानुवाद सुन सुन करके हम तुम्हारे ऊपर मोहित हो गई हैं हमको तो कृपा करके अपने चरणों की दासी बना लो हमको स्वीकार कर लो और नहीं तो हम यही तुम्हारा ध्यान करके अपने शरीर का परित्याग कर देंगी लौट करके अब हम संसार में जाने वाली नहीं हैं वीक्षा ल्रतमुखम तब कुल श्री गंडस्थलाधरसुधम हसीतावोक दत्ताभदंडुगम विलोक्य वक्षक रमण भवाम दा से कलपदात वेणुगी सोहिताचरिताचले तोक्यासौगेद निरीक्ष्यूपो द्विजद्रुव मृगा अन्य विभ्रन तुम्हारे इस सुंदर रूप को देख करके राशि राशि रूप माधुरी का आस्वादन करके गायों को रोमांच होता है पक्षियों को रोमांच हो जाता है वृक्षों से भी मधु क्षरण होता है और हरिणी हरिन व्याकुल हो जाते हैं हम तो तुम्हारी जात की गोपी हैं काश कांग नारायण व्यक्तम भगवान वृद भयार तिहारो भी जातो नारायण आप तो स्पष्ट रूप से हमारा दुख मिटाने के लिए आए हैं और साक्षात भगवान है नारायण अब श्री कृष्ण तो हंसने लग गए बोले कि देखो गोपियों मैं तो जब छेड़छाड़ करता था तो तुम कितना चिढ़ा करती थीं और क्या क्या नखरे करती थीं आज जरा सा मैंने नखरा कर लिया तो तुम्हारे भीतर जो छिपा हुआ था सो सब निकल आया अब आओ देखो ए, कभी कुछ नु मत करना मैं जैसे नचाऊं वैसे नाचो जैसे गवाऊं वैसे गाओ जैसे बुलाऊं वैसे बोलो और जैसे रखूं वैसे रखो ए, रहो ए, सो आत्मा रामो प्यारी रमतो यद्यपि भगवान के आत्मा के सिवाय तो दूसरा कोई है ही नहीं राधा जी भी उनकी आत्मा है गोपिया भी आत्मा है नारायण फिर भी गोपियों को आनंद देने के लिए उन्होंने रास विलास शुरू किया और सब को लेकर के महाराज वो जमुना जी के तट पर गए शीतल बंद सुगंध वायु चल रही जमुना जी ने महाराज कर्पूर उज्ज्वल कपूर के समान चम चम, चम चमकते हुए बालू जैसे अपने हाथों से बिछा दिया हो और उस पर गोपियों के साथ भगवान वर्णन करें देखो कैसी शीतल बंद वायु चल रही है सुगंध गोपियां कहे कृष्ण कृष्ण क्या देखो ये जमुना जी की लहरें कैसी उठ रही हैं गोपिया बोले कृष्ण कृष्ण नारायण ये कैसा बालुका का पुलिन पुलिंग है गोपियाँ बोले कृष्ण कृष्ण कैसी शरद ऋतु है क्या कृष्ण कृष्ण क्या आनंद का स्थान है क्या कृष्ण कृष्ण अब तो गोपियों के साथ भगवान नृत्य करने लगे और वो बिहार वो बिलास किया महाराज बाहु प्रसार परिरंभ करालू नीबी स्तनाल भन न खाग्रपात क्षेल आवलोक हसीितर ब्रज सुंदरी नयन रिपतिम इसी बीच में काम देव जो है वो धनुष माण लेकर वहाँ पहुंचा क्योंकि पहले बात हुई थी कि मैंने ब्रह्मा को जीता शिव को जीता अब तुमको भी जीतूंगा कृष्ण ने कहा आ, महल में कि मैदान में कबोले मैदान में जीतेंगे महल में क्या तुम छिपोगे और मैं लड़ने के लिए आऊंगा वो नहीं स्त्रियों के बीच में हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी अब काम देव जो आया सो भगवान ने ऐसी लीला की महाराज की उसको देख करके कामदेव जो है वो स्तंभित हो गया खंभे की तरह हो गया धनुष छूट करके गिर पड़ा उसके हाथ से और वो भी पट से महाराज गिर करके बेहोश हो गया यहाँ तो काम लीला नहीं है यहाँ तो सारी की सारी प्रेम लीला है आ, सो इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण लीला करने लगे तो गोपियों को दूसरे का तो ध्यान नहीं आया ये प्रेम की एक बात है और बड़ी विशिष्ट बात है कि जहां प्रेम होता है वहां अपने प्रियतम प्रियतम का ही ध्यान रहता है दूसरे का ध्यान तो आता ही नहीं है नारायण और अपना ध्यान भी नहीं आता है जहाँ नारायण अपना ध्यान होता है वहाँ प्रियतम का नहीं है और दूसरे का भी नहीं है और जहाँ दूसरे का है वहां अपना नहीं है और प्रियतम का नहीं है और जहाँ प्रियतम का ध्यान है वहाँ अपना भी नहीं है और दूसरे का भी नहीं है ये तो प्रेम गलियति अति दो न समाय नारायण अब गोपियों को दूसरे का तो ध्यान नहीं आया लेकिन अपने ध्यान आ गया हम तो बड़ी सुंदरी हैं बड़ी मधुर हैं देखो श्री कृष्ण भी हमारे ऊपर लट्टू हो करके हमारे साथ नाचते हैं अब जब अपनी ओर देखने लगे तब श्री कृष्ण के मन में आया कि इनका ये जो अभिमान है अपने सौंदर्य माधुर्य का टूटना चाहिए प्रसमायप्रसादायो उनके ऊपर कृपा करने के लिए और उनके अभिमान को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए छिप गए जो छिप गए भरत छिप के गए नहीं कहीं उन्हीं की ओनी है ओढ़ करके किसी गोपी की ओढ़नी गिर गई ओढ़ लिया बासुरी लिया और उन्हीं के बीच में हो गए अब वो तो पागल सरी की हो गई महाराज थोड़ी देर तक तो इधर उधर ढूंढा और फिर तो वो श्री कृष्ण की लीला करने लगे एक एक पेड़ से जाके पूछा एक एक लता से पूछा धरती से पूछा वहा जो कुछ था महाराज सर्वत्र अनुसंधान करके अंत में श्री कृष्ण की लीला करने लगे और लीला करते करते बहुत देर तक तो वो भूल गई बिरा को लेकिन फिर देखा कि श्री कृष्ण के चरण के वहां चिन्ह हैं उनको देख करके और पागल हो गयी और नारायण जब आगे बढ़ी तो उन्हें प्रिया जी के चरण अभी दिखने लगे और आगे बढ़े एम नारायण अत्यंत व्याकुल हो गए तो वहां क्या हुआ था नारायण उनको ऐसा लगा कि कोई चंपा की बड़ी भारी माला पड़ी है फिर उन्हें लगा कोई सोने की मूर्ति पड़ी है करे कोई स्वर्ग की देवी पड़ी है यहाँ अरे ये तो कोई साक्षात लक्ष्मी पड़ी है जब उस स्वर्ण वर्णा नारायण श्री राधा रानी के पास पहुँची तो देखा राधा रानी अरे ये क्या हुआ आ, वो बोली कि मुझे मान हो गया तो मैंने भी श्री कृष्ण से कहा कि मुझे कंधे पर लेकर के चलो आ, सो उन्होंने कहा चढ़ो अब मैं चढ़ने चली कंधे पर इतने में वो अंतर्धान हो गए अरे ब्रजवासी लोग कहते हैं कि श्री राधा रानी को ये ध्यान आ गया कि गोपिया जो हैं वो श्री कृष्ण के विरह में कितनी दुखी होती होंगी तो उनसे मिलना चाहिए श्री कृष्ण को अब श्री कृष्ण ने सोचा कि प्रिया जी का विचार तो ठीक है लेकिन मैं इनको अपने साथ लेके जब मिलूंगी मिलूंगा तो सब गोपियों को मालूम होगा कि उनके मन में तो भेदभाव है राधा को लेकर साथ गए और हम लोगों को छोड़ दिया सो नारायण सबको एक सरीका बना करके तब सबसे मिलूंगा क्योंकि एक को बहुत सम्मानित करना और एक को अपना अपमानित करना इसलिए जो इसमें से जो प्रेम में विघ्न पड़ जाता है अंतराया जाता है अब तो राधा रानी को लेकर के तन मनस कालापा तद विचेषाह कृष्ण ही उनके मन कृष्ण ही उनके तन कृष्ण ही उनकी चेष्टा कृष्ण ही उनके वचन अब वन में जब ढूंढने लगी तो अंधकार देख कर के और फिर वे आप वापिस हो गयी क्यों कहा भाई हम अंधकार में जाएंगे तो कृष्ण भी अंधकार में जाएंगे और उनको बड़ा कष्ट होगा सो फिर जहाँ खोए थे श्री कृष्ण वही जमुना तट पर आ गई वो तो महाराज जमुना जी का तो एक एक बालू जो गोरा बालू है वो तो राधा रानी का रूप है और जो सावरा बालू है वो कृष्ण का रूप है वो तो राधा कृष्ण मई सारी भूमि है वहाँ जो लता है वो गोपी हैं वहाँ जो वृक्ष हैं वहाँ वो कृष्ण हैं वो तो सारा का सारा मंगल मय भगवत रूप स्थान है सो so, गोपियाँ वहाँ जमुना तट पर बैठ कर के गोपी गीत गाने लगी जयती तेधिक जनमना व्रज श्रयत इंदिरा शस्व ही दैत दृश्यता दीक्षुतावका धृता सब ताम विचिवते प्यारे वैसे तो ब्रज सबसे बढ़कर है ये हमको मालूम है लेकिन जब से तुम्हारा ब्रज हुआ है तब से तो इसकी श्रेष्ठता की कोई हद नहीं है स्वयं लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर के आए गई हैं और इसकी सेवा कर रही हैं लेकिन उसी वृंदावन में उसी जमुना जी के तट पर हम तुम्हारी गोपिया जो तुम्हारे लिए अपना प्राण मन सर्वस्व निछावर कर चुके हैं और दुखी हो करके तुम्हे ढूंढ रही है नारायण तुम्हारी आंखें बड़ी चोर हैं उन्होंने हमारा प्राण और हृदय चुरा लिया है और तुमने बड़े बड़े दुखों में हमारी रक्षा की है आप केवल गोपी के नंदन नहीं हैं ये विरह जब होता है तब विरह सूरज के समान हृदय को तपाता है लेकिन प्रकाशित भी करता है तो विरह के समय ऐश्वर्य का पूरण हो जाता है ईश्वर मालूम पड़ता है नारायण गोपियों ने प्रार्थना की कि श्री कृष्ण तुम नारायण एक बार अपने मुखार का हमें दर्शन कराओ श्री कृष्ण ने कहा कि खड़ी हो जाओ सबके सब कतार से और मैं सामने से निकल जाता हूँ वो बोले कि नहीं हमारे बख्स हमारे सिर पे अपना हाथ भी रखो है नारायण श्री कृष्ण ने कहा अच्छा खड़ी हो जाओ आंख बंद करके मैं सबके सिर पे हाथ रखता चला जाता हूँ नारायण उन्होंने कहा नहीं हमारे बक्स पर अपना चरण अरविंद रखो बोले लेट जाओ मैं तुम्हारे बक्स पर से चरण रख जाता हूँ बोले नहीं नहीं हम सब लोगों को तो चाहिए पीने के लिए अधर सी धुना प्याये स्वना करे इतना प्रेम है तो अब तक जिंदा कैसे तुम्हारी चर्चा कर करके हम जीवित रहे हैं, रही हैं और वो तुम्हारी हसी और वो प्रेम पूर्ण दृष्टि प्रेम वो तुम्हारा बिहार और वो एकांत की बातें हमें बहुत दुख दे रही हैं एक क्षण के लिए भी जब तुम हमको छोड़ जाते हो तो वो हमारे लिए युग के बराबर हो जाते हैं सो नारायण हम तो श्री कृष्ण तुम्हारे चरणा रविंद को जब अपने इसको महाभाव बोलते हैं जब तुम्हारे चरणा रविंद को अपने कठोर बक्स पर रखती है नारायण तो हमको डर लगता है क्या डर लगता है कि हमारी छाती बड़ी कठोर है श्री कृष्ण के सुकुमार चरणों में कहीं पीड़ा न पहुंच जाए लेकिन उन्हीं चरणों से तुम रात के समय अंधेरे में बन बन में भटक रहे हो सो नारायण कहीं कोई कांटा नगर जाए कुछ नगर जाए हमारे हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा है तो तुम ही तो हमारी आयु हो तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकती हैं जी नहीं सकती हैं इसको बोलते हैं महाभाव सुख पहुंचाने का भाव है कि चरणा रविंद्र को बक्स स्थल पर रखें लेकिन उसमें भी दुख के लिए तकलीफ पहुंचने के लिए भय लगता है ऐसा कह करके गोपियां जो हैं वो रोने लग गई और केवल श्री कृष्ण के दर्शन की लालसाई लालसा उनके जीवन में रह गई जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब इनका मद मान गया इनका मद गया अब ये तो बड़ी व्याकुल हैं बड़ी पीड़ित हैं है सुविभूत सौरी ही स्मयम मुखाबुज नारायण हैं अब तो भगवान श्री कृष्ण जो है मुस्कुराते हुए उन गोपियों के बीच में ही प्रकट हो गए वो बनमाला लटक रही है उनके गले में और वो मयूर पिछका मुकुट साक्षात मनमथ मनमथ मनमथ जो कामदेव है उसके मन को भी मंथन करने वाले रूप में प्रकट हुए अब तो श्री कृष्ण को देखते ही गोपिया झट उठ के खड़ी हो गईं और उनका हृदय आनंद से भर गया जैसे मरते हुए को नारायण अमृत मिल गया हो पीने के लिए अब तो महाराज कोई कैसे कोई कैसे किसी ने उनके हाथ को लेकर के अपने कंधे पर रख लिया किसी ने उनका पांव पकड़ लिया और किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख लिया कोई दूर खड़ी होकर टेढ़ी नजर से देखने लगी कोई ध्यान करने लगी कोई कृष्ण कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी और फिर सब गोपिया जो हैं, वो बड़े प्रेम से श्री कृष्ण को ले जाकर के जमुना जी के किनारे और अपनी जो ओढ़नी थी वो बिछा करके एक पर एक एक पर एक एक पर एक ऊंचा सिंहासन बना दिया और उस पर बैठाया श्री कृष्ण को अरे सखी ये फिर कहीं भाग न जाए सो किसी ने महाराज दाहिना पांव पकड़ लिया किसी ने दाहिना दहिना और किसी ने हाथ दाहिना तो किसी ने बाया महाराज चारों ओर से घेर करके गोपियां बैठ गईं और श्री कृष्ण को देख देख करके उनका सब दुख दूर हो गया और अब वे श्री कृष्ण से बातचीत करने लगे अब ये बातचीत आपको कल प्रातः काल सुनाएंगे। ओम शांति शांति शांति अच्छुत केशव रावण रायण